आया था तो नेहरू जी के साथ में कुछ संधियों पे हस्ताक्षर हुए उसमें एक सुरक्षा की बात भी आई तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा लगा यहां पर हिंदी चीनी भाई भाई, भाई और इस सन उन्नीस से पहले की बात है तो उन्नीस में जब चीनी हमारे ऊपर चढ़ गए हमारी इतनी तैयारी नहीं थी और हमने सोचा भी नहीं था कि हमें सेना की आवश्यकता होगी हम तो सोचते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई हमें चीन से अपनी सुरक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं है और उन्होंने जाते ही हमला बोल दिया एकदम हमारी सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए बहुत सारी जमीन पता नहीं कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वो चीन के उसमें चली गई ये मानसरोवर झील इतनी सुंदर बताते हैं वो आप में से तो कभी शायद कोई गए नहीं होंगे जो गए हैं बताते हैं कि मानसरोवर झील इतनी सुंदर है और छोटी मोटी नहीं है बहुत दूर दूर तक उसकी लंबाई चौड़ाई है और हंस बताते हैं वहां पर हंस चुंग चुंगते हैं मोती चूंघते हैं इतना बढ़िया और एक रमणीक जो स्थान था वो हमारी मूर्खता के कारण से शत्रु के हाथ में चला गया और आज अगर हम मानसरोवर झील देखना चाहे तो देख तो सकते हैं लेकिन वीजा की आवश्यकता पड़ेगी स्वीकृति लेनी पड़ेगी हाँ आप किस लिए जा रहे हैं कितने दिन रुकेंगे क्या देखने जा रहे हैं क्या उद्देश्य है सैकड़ों प्रश्न आपसे पूछेगा वो अधिकारी तब कहीं हम उस मानसरोवर झील को जो कभी अपने भारत का ही हिस्सा थी उसको देख देख सकते हैं तो ये हमारी नीतियां ही कुछ शुरू में ऐसी गलत हमने बनाई कि जिसके कारण से हम उसका जो परिणाम है वो अभी तक भुगत रहे और अब भी नहीं सुधरते पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ यानी पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था तो पाकिस्तानी बांग्लादेशियों पर बहुत अत्याचार किया करते थे बड़े बुरे तरीके से उनसे व्यवहार करते थे तो बांग्लादेशियों ने गुहार लगाई कि भाई भारत हमारे लिए कुछ करे तो उस समय इंदिरा गांधी शासक थी तो नवासी हजार सैनिकों ने पाकिस्तान के नवासी हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था उस समय चाहता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारे उसमें आ सकता था भाई ठीक है हम जब छोड़ेंगे जब हमारा आप पाक अधिकृत कश्मीर मुक्त कर देंगे हमने उनको मुर्ग मुसल्लम खिलाया उनको खूब भोजन खिलाया उनका स्वागत किया और उनको भेज दिया जैसे हमारे मेहमान हो वो परिणाम ही हुआ कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो वहीं का वहीं उलझा हुआ है आज उसको लेने में बहुत कठिनाई है ऐसा सुनते हैं कि एक बार संसद में कुछ इस तरह का निर्णय हुआ कि भाई पाक अधिकृत कश्मीर तो कम से कम हम ले लें लेकिन कहते ना कि ठाए ठाए फिस निर्णय कुछ नहीं हो पाया वो कश्मीर वहीं का वही है तो ये थी बहुत सारी नीतियां बहुत सारे कानून हमारे अदूरदर्शी नेताओं ने या विचारकों ने उस समय ऐसे कर लिए थे जिसके कारण से बहुत बुरी हानि हमको उठानी पड़ रही है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान दुई का सिद्धांत हम स्वीकार नहीं करेंगे गांधी जी जोर जोर से चिल्लाए करते थे कि दु राष्ट्र का सिद्धांत हम स्वीकार नहीं करेंगे हमारी लास्ट पे बनेगा पाकिस्तान और उनके जीते जी बन गए लास्ट तो उनकी बनी लास्ट सो तो सन अड़तालीस में बनी पाकिस्तान सन सैतालीस में ही बन गया जिन्ना बार, जिन्ना एक बहुत मतलब सूझबूझ वाले थे जिन्ना उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है पहले तो हम इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते लेकिन अंग्रेजों ने उसको बहकाया फुसलाया और मौलवियों को पैसे दे देकर के उनको तैयार किया कि तुम कहो कि हम यहां पर नहीं रहेंगे हमारी संस्कृति उनसे नहीं मिलती है हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हमारी परंपराएं हमारे रीति रिवाज सब अलग अलग हैं हम एक अलग राष्ट्र चाहते हैं हम माताजी कुछ कहना चाह रही हैं लाउड माउंट वेंटन माउंट बेंटन जो था वो भी वो भी बहुत दुष्ट प्रकृति का था लेकिन जी या तो माइक दे दीजिए थोड़ा सा चल नहीं रहा अच्छा अच्छा तो आप थोड़ा सा यहीं आकर के कहें कष्ट करें थोड़ा इसको चालू कर दो इसको इसको चालू करें, आप यहाँ के बोलिए यहाँ आ जाइए कोई बात नहीं, जी ओम लॉर्ड uh, माउंट की जो मेन uh, uh, जो अंग्रेजों की मेन पॉलिसी थी जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने किया था वो थी डिवाइड एंड रूल वो मेन उनका बेस कंसेप्ट सब कुछ था हाँ यही तो, था यही डिवाइड एंड रूल और इसमें उन्होंने जो शासक थे वहां से उन्होंने कमजोर नशें पकड़ी और उन सारों को मतलब जो जो जिसकी जो कमजोरी थी उसको वो दिया गया और उनको बोला गया कि आप जो नहीं चाहते हैं उनको समझौता करने पे आप मजबूर करें उसमें जो मेन रीजन था जवाहरलाल नेहरू क्योंकि उन जवाहरलाल नेहरू के मन में ये था जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो तो पुरानी है जैसे नास्तिक थे नास्तिक वो, वो जैसे गुरुकुल में या ऐसे नहीं पढ़े तो वो ये कहेंगे ये तो पुराने लोग बात करते अब हमें नया अपनाना है तो नया अगर हमें अपनाना है तो हमें उनके ये घर कर गया था कि हमें इस टेक्नोलॉजी से चलेंगे तो हम डिवेलप कर सकते हैं आगे तो जो डेवलपमेंट की उनके मन में बात आई तो उनको वो गांधी जी के ज्यादा नजदीक थे और गांधी जी को झुकना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के मत पे डिवीजन पटेल भी दावेदार सरदार हाँ, सरदार पटेल भी दावेदार थे लेकिन जब यहाँ पे डिवीजन शुरू हुई तो सरदार पटेल ने इसलिए पीछे पाव खींचे क्योंकि उनको मालूम था कि इस ये बात करेंगे तब भी जब वो कहते हैं ना जो आस्तीन का सांप तो वो कहीं ना कहीं तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है और उससे पहले जो ये आ, इवन जो आ, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है इनके जो भी हेड थे वो भी इनसे अंग्रेजों से जुड़े हुए थे तो 10 साल पहले ही 1936 में अंग्रेजों ने ये बात जाहिर कर दी थी कि हम डिवाइड एंड रूल करके जाएंगे और भारत पाकिस्तान बनेगा तो जो पाकिस्तान में धनाढ़ लोग थे जिनसे उनको पोषण मिलता था उनको स्पेशल प्रिवलेजेस मतलब उनको कुछ इंसेंटिव क्या कहते हैं उसको पारितोषिक देके और उनको भारत भेजा गया इसी बात के लिए कि जब ये समय आएगा तो आप हमारी तरफ खड़े हो जाना जी बस ये तथ्य की बात है ना तो इस पर और भी काफी विस्तार से विचार किया किया जा सकता है कि बात ये है कि कहते ना की घर का शत्रु घर का भेदी अपने ही घर के लोग अगर ठीक नहीं है तो बाहर वालों को तो फिर खुला अवसर मिलता ही है तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र था और जिन्ना ने बताते एक व्यवहारिक बात कही थी कि भाई ठीक है अगर बन भी गया मान लो दुई का सिद्धांत हमने मान भी लिया है तो जितने भी यहां पर जो मुसलमान है वो तो पाकिस्तान चले जाए और वो जा भी रहे थे बहुत सारे और वहां के जितने भी हिन्दू हैं उनकी सुरक्षा की जाए और वो यहां भारत आ जाएं, तो उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी ठीक है तुम वहां अपने हिसाब से रहो हम अपने यहां हिसाब से रहेंगे लेकिन ऐसा बताते हैं कि नेहरू और गांधी ने उन जातों जातों को भी रोक लिया और कहा कि यहां तो लोकतंत्र है कोई भी रहे कुछ भी माने और हाँ चलिए कह दीजिए अच्छा है मुख्य तथ्य ये था कि जैसे हम अपने किसी को बताते हैं कि हम ये आंदोलन है लेकिन ये हमारा हिडन जो एजेंडा है ये रहेगा लेकिन वो हम जाहिर नहीं करते मान लो हम दुश्मनों के बीच जा रहे हैं तो हमारे कोड वर्ड होते हैं सांकेतिक शब्द होते हैं कि जब तक हमारी बात नहीं होगी हम दुश्मन के गढ़ में जा रहे हैं तो हमारे पीछे हम वो रेस में लगते हैं ना जैसे वो डंडा देते आगे को देते जाते हैं देते जाते रहता है। तो जो हमारा मेन लीडर होता है उसको हम हिडन रखते हैं पीछे रखते जी, हैं जी। कि ताकि मरना होगा तो पहले कमजोर मरते कमजोर जाएंगे कमजोर वाले मरते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं तो जो वो चेक करने के लिए जाते हैं तो महात्मा गांधी की दुर्बलता कह लो या अतिविश्वास कह लो या वो नहीं स्वदेशी उनका मेन वो था तो गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ तो उन्होंने ईश्वर को खोजने की कोशिश की और उसमें उन्होंने बहुत आगे बढ़ते गए बढ़ते गए तो मेन उनके जो पीछे था वो था स्वदेशी कि मुझे स्वदेशी को वो अच्छी तरह खादी को उन्होंने पकड़ा था जो महात्मा गांधी की पढ़ाने की तकनीक थी वो बहुत हद तक गुरुकुल तकनीक से मेल खाती थी जो उनकी फिलोसफी थी या पढ़ाने की जो तकनीक थी लेकिन जिना को भी ये लगता था कि ये पुरानी बातें हैं और नेहरू को भी ये लगता था ये पुरानी बातें हैं तो एक मुस्लिम और एक ये पर विचार दोनों के एक तो वो दो एक तरफ है, है दोनों ही मतलब है जब पद की बात आती है तो दोनों अलग है और जब विचारधारा की बात आती है तो दोनों एक है और महात्मा गांधी एक स्वदेशी को लेकर बैठे थे तो जब हर तरफ से आवाज उठनी लगी कि स्वदेशी आंदोलन और पटेल उनके साथ थे तो उस वक्त अगर वो मृत्यु का भय या जो भी भय वो त्याग देते तो हमारा देश काफी बचता वो स्वदेशी खादी सब उनका आंदोलन इसलिए पीछे गया क्योंकि ऑलरेडी इसको कहते हैं प्लांटेशन इन प्लांट करना जैसे आपको पता है कि ये समृद्ध है आप कहीं गए और वहां जाके आपने पूरा ब्योरा ले लिया तो आप प्लांटिंग शुरू करते हैं 1935-36 से प्लांटिंग उनकी शुरू हो चुकी थी जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि विचारधारा में अंदर यह बैठा था कि जैसे हम कहते हैं ना ये बुजुर्ग बस इनका तो काम ही हम पीछे से इशारा करेंगे बुजुर्ग के सामने तो बोलेंगे जी नमस्ते आप पीछे से ये ऐसे ही बोलते ये इशारे होते हैं ये जब मेन ही उनके मन में बैठ गया कि डेवलपमेंट हम कैसे डेवलप करेंगे तो फिर ये भारत का जो दुर्भाग्य वहाँ से शुरू ही हुआ तो अब इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कब बदला जाएगा इसकी हम प्रतीक्षा करें और फिर पुरुषार्थ भी करें कि हम प्रतीक्षा करेंगे पुरुषार्थ करेंगे पुरस्कार करना पड़ेगा प्रतीक्षा तो पता नहीं कब तक करनी पड़ेगी लेकिन हमें हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि ऐसा नहीं जैसा आज है वैसा ही सदा रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है इतिहास मोड़ लेगा ले सकता है और फिर से एक नया इतिहास बनाया जा सकता है तो आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई और फिर भी जैसे आजकल पुस्तकें बहुत आती हैं जैसे गांधी बद क्यों नाथुराम गोड से की आती है और भी पता नहीं किसने मुझे दी थी हाँ ऐसे बहुत सारी पुस्तकें आती हैं तो उसमें और भी इस तरह के तथ्य वहां पर विस्तार से दिए हुए हैं आप लोगों को उन्हें पढ़ना चाहिए हाँ एक असली महात्मा वो ऋषि मेले पे आई है हाँ तो मैं तो कहता हूं कि वो सब ब्रह्मचारियों को पढ़नी चाहिए ताकि हमें असली और नकली महात्मा का पता लग जाए और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय ना होने कारण से उसको हम यही छोड़ते हैं तो कहने का मतलब यह है कि, कि उस समय की जो व्यवस्था होती थी अंग्रेजों के समय में वो व्यवस्था एक प्रकार से मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने की थी और अब यहां की जो यहां लिखा है उसको कहता हूं कहते हैं कि ग्राम महाग्राम नगर पुर ऐसे ऐसे देश विभाग रहते थे जैसे ग्राम महागांव यानी कुछ गांवों के ऊपर एक महागांव ऐसा मान सकते हैं नगर हुआ करते थे नगर तो आज भी होते हैं पूर्वी होते थे जैसे आज भी पुर होते हैं बीसलपुर एक साज, एक शाहजहापुर बीसलपुर कानपुर ऐसे वो सारे पूर्वी है सिंगापुर कानपुर तो कहते हैं सुनिए सुनिए तो ऐसे ऐसे देश विभाग रहते थे और गांवों में सौ सौ घर यानी एक गांव में एक गांव मान लीजिए सौ घर हैं या पांच सौ घर है या, या महाग्रामों में जैसे बहुत बड़ा बहुत बड़े गांव हैं दस बीस गांव तो उनमें हजार घर हैं नगर में दस हजार है पूर्व इससे भी अधिक घरों की संख्या रहती थी तो कहते हैं कि दस ग्रामों पर एक दशेश नाम का अधिकारी होता था दस गांव पर एक बड़ा अधिकारी रहता था जिसको स्वामी जी दशेश नाम से कह रहे हैं और सौ ग्रामों पर सतेस यानी सौ ग्राम पर वो सौ गांवों की देखभाल सौ गांवों की सुरक्षा सौ गांवों में एक एक गांव में घूम करके या किस तरह से सौ गांवों की सारी रिपोर्ट उसके पास आती रहे भाई वहां क्या हो रहा है उस गांव में क्या हो रहा है सौ गांवों को पूरा संभालने का उत्तरदायित्व उस सौ गांवों के ऊपर जो सत वो समको करता था फिर सहस्र गांवों पर सहस्रेश अब हजार गांवों की व्यवस्था संभालनी है ये तो ऐसी जैसे एक ब्रह्मचारी और एक आचार्य हो तो उसको एक ब्रह्मचारी संभालना है तो एक की काफी है लेकिन अगर दस ब्रह्मचारी हो और और एक संभालने वाला हो तो उसको थोड़ी कम अधिक दिक्कत आएगी इसी तरह मान लो हजार ब्रह्मचारी हो और एक आचार्य हो तो उसको और कठिनाइयां खड़ी होंगी तो फिर क्या है? फिर हमें विभाग बनाने पड़ते हैं कि भाई आप ये संभालेंगे आप ये संभालेंगे आप ये संभालेंगे तो जिस तरह से एक बड़ी व्यवस्था को देखने के लिए एक बहुत समझदार सूझबूझ व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो तथ्यों को समझ सके और जो दूरदर्शी हो उन दूरदर्शी और तथ्यों को समझने वाला फिर बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को सौ गांवों पर या हजार गांवों पर या सौ गांवों पर एक ऐसा व्यक्ति रखते थे कि जो पूरे सौ गांवों पर नियंत्रण कर सके तो इस तरह की पहले व्यवस्था होती थी और आज भी कुछ कुछ इस तरह की व्यवस्था चल रही है और इस विषय को जानने के लिए हम सभी को राजनीति के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए तभी हम राजनीति में जा, जा सकते हैं और उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं नहीं तो क्या होगा कि राजनीति वाले जैसे हैं हम उन्हें गाली देते रहेंगे और हम अपना संत, संत महात्मा बनकर के ध्यान जप करते रहेंगे गाली भी देंगे और जब ध्यान भी करेंगे तो ये नहीं चलेगा जब अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति में अच्छाई आएगी आप कहो जी हम तो राजनीति में नहीं जाते तो ठीक है मत जाओ तो फिर बुरे लोगों को गाली मत दो जैसा हो रहा वैसा सहन करो तो ये आज का विषय था अब शांति पाठ कोई सूचना है ओम देव श्याम